सूत्र भाष्य में समन्वयाधिकरण में पूर्व पक्ष का सिद्धांत क्या है उसके ऊपर टीका चल रही थी पूर्व पक्ष का यह भी अभिप्राय था कि पहले तो क्रियापरक ही वेदभाग होना चाहिए जो क्रियापरक नहीं है उसका आनर्थक्य कहा गया यदि कहीं क्रियापरक अर्थ नहीं लगा तो दूसरा विकल्प है जो उपासनाएं हैं उपासनाओं के साथ मिलाकर के वेदांत का अर्थ करना चाहिए तो उपासनाएं क्रियापरक है इस प्रकार से क्रम से क्रियापरक हो जाए तो यही कहा था कि सदिज विधिपर यथा स्वर्गा काम से अग्निहोत्रादिधन विधीयता एवं कामस्य काम से इति विधीयत यह प्रभाकर का सिद्धांत था कि जैसा अग्निहोत्रादि साधन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है अग्निहोत्र आदि साधन है स्वर्ग आदि साध्य है इसी प्रकार यहां अमृतत्व काम के लिए जो अमरत्व चाहता है उनके लिए ब्रह्मज्ञान साधन है उसी के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का विधान मान लेना चाहिए ये कहा, इति ही उत्तम ये ऐसा स्वीकार करना ही युक्त है एक यह अब यहां जो अर्थवाद युक्ति से अर्थवाद न्याय से लेना चाहते हैं इसके लिए टीका में रात्रि सत्र न्याय के संबंध में कहा था कि रात्रि सत्र न्याय में ऐसा होता है कि उसका कोई फल नहीं कहा तो जब फल कथन नहीं है कौन सा फल लेना चाहिए इस विचार में वहां अर्थवाद वाक्य में प्रतिष्ठा आदि रूप फल कहा गया है प्रतिष्ठती हवई येता रात्रि रूपयती ब्रह्मवच्चस्वि नो अन्नाती येता उपयती ऐसा अर्थवाद वाक्य आया तो ये अर्थवाद वाक्य में फल सुना गया है जो लोग रात्रि सत्र करते हैं वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं ब्रह्मवर्चस्व को प्राप्त करते हैं अन्नादि प्राप्त करते हैं इत्यादि कहा गया ऐसे स्थिति में ये जो अर्थवाद में जो फल है वही रात्रि सत्र का फल माना जाए रात्रि सत्र के बारे में हमने कहा था ये सत्र होते हैं जो अयजमान याद होते हैं यजमान नहीं होते इनके जो रिस्टिक है वही वहीजमान है बनते हैं ऐसे दो दिन से लेकर हजार दिनों तक अलग अलग सत्र है उसमें त्रयोदश आदि आगे चतुर्दशा आदि को लेकर के रात्रि सत्र नाम दिया जाता है रात्रि का अर्थ यहां रात्रि से कोई संबंध नहीं है वह दिन का रात्रि का दोनों को लेकर के रात्रि शब्द का है जैसा दिन को कहा जाता है वैसे ही रात्रि को भी कहा गया कि जैसे सप्ताह बोलने से सात दिन ऐसा अर्थ है किन्तु ये दिन मात्र अर्थ नहीं है दिन रात्रि दोनों मिलाकर के है इसी प्रकार त्रयोदश आदि से आगे जो सत्र है उनको रात्रि शब्द से कहते हैं तो भी दिन का भी अर्थ वहां होता है खाली वो नाम न ना विशेष सत्र विशेष नाम तो ये इसी न्याय को रात्रि सत्र न्याय कहते यानी अर्थवाद में कहा हुआ फल है। साधन के लिए मान लेना यही युक्ति इसमें से निकलती है इसी प्रकार यहाँ भी वेदांतों का भी होना चाहिए ये प्रभाकर आदि का कथन था पूर्व पक्ष का कथन इसकी टीका पूरी हो गई थी पहले खंड में जो टीका है वो पूरी हो गई अब आगे जितना उन्होंने कहा आमना ये क्रिया सद अनशक्य तस्माद अनच्यम इत्यादि जो सूत्र के अर्थ में क्रिया क्रियापरक ही होना चाहिए इसके लिए जो युक्तियां दी है इन युक्तियों का अभी समाधान निकालना है इसके लिए पहले सिद्धांत यहां सिद्धांति की ओर से प्रश्न है संशय है टीका में दिया स्मारयन् ब्रह्मधियो विधेयत्व आक्षिपती पहले कहा था कि ब्रह्मज्ञान का विषय अलग है अधिकारी अलग है फल अलग है इसलिए कर्मकांड के साथ इसकी ऐक्यता नहीं होगी ये पहले कहा था कर्मकांड में जो अधिकारी है वो ब्रह्मज्ञान का अधिकारी नहीं है कर्मकांड में जो विषय है वो ब्रह्मज्ञान का विषय नहीं है कर्मकांड में जो फल है वो ब्रह्मज्ञान का फल नहीं है इन सब कारणों से ब्रह्मज्ञान का और कर्म का संबंध नहीं हो सकता और कर्म में विधेयत्व तो है ब्रह्मज्ञान में विधेयत्व तो नहीं है क्योंकि सिद्ध वस्तु के विषय होने से सिद्ध वस्तु ही वहां विषय इसलिए विधेयक का कोई तात्पर्य नहीं निकलता है इत्यादि पहले कहा था उसको ही स्मरण दिलाते हुए मान ये द्वितीय सूत्र में तृतीय सूत्र में जो कहा उसको ही स्मरण दिलाते हुए सिद्धांत का आक्षेप है ये जो उन्होंने कहा उसी के ऊपर क्योंकि अमृतत्व काम से ब्रह्मज्ञान विधीयता ये कहा अमृतत्व काम के लिए ब्रह्मज्ञान का विधान किया जाता है जो विधान करने का मतलब कि विधेय बनाना चाहते हैं ब्रह्म को तो उस दृष्टि से नहीं होगा ये कह रहे तो उक्त स्मरय जो कहा हुआ उसको स्मरण दिलाते हुए ब्रह्मधियो विधेयत्माक्षिपत ब्रह्मज्ञान में जो विधेयत्व उस पर आक्षेप करते विधि का विषय बनाना चाहा उस पर आक्षेप करते हैं ने आक्षेप किया भाष्य देखिए इहा जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उक्तम कर्मकांडे भव्यो धर्मो जिज्ञात यहाँ तो भूतम नित्य निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञास मिति ये हमने पहले कहा था ननु ननुह इस विषय में जिज्ञास वैलक्षण्य मुक्तम जिज्ञास विषय का परस्पर भेद हमने पहले कहा था जिज्ञास यहां दो है एक तो कर्मकांड के जिज्ञास धर्म है भव्य है यानी उससे प्राप्त होता है कोई वस्तु बाद में बन जाती जैसे कर्मकांडे, कर्मकांड के विषय में भव्यो धर्मो नित भावी में होने वाले को भव्य कहे भविष्यत काल में संपन्न होगा प्रकट होगा उसको धर्म उसको भव्य कहे ऐसा धर्म का विषय है धर्म बने कर्म का विषय है कर्म का विषय तो भव्य है बाद में बन जाता है स्वर्ग भी बना नहीं है जो स्वर्ग का काम यज्ञ करेगा यज्ञ करने के बाद में उस यज्ञ का जो अदृष्ट बनेगा अदृष्ट स्वर्ग को प्रकट करेगा ये पहले कहा था ये बनाने वाले वस्तु है यह तो यहाँ तो ब्रह्म के विषय में वेदांत में तो भूतम नित्य निवृत्तम ब्रह्म जितना यहां तो भूत है यानी पहले हो चुका है भावी में होने वाला नहीं पहले हो चुका है यह भूतम भूतम मैंने हो गया है ऐसे नित्य निवृत्तम नित्य निर्वृत्त है यानी निवृत्त करने से संपूर्ण है वो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है पूरा एक ही रूप में रहता कभी कभी क्या होता है पहले बना हुआ होता है किंतु उसमें कुछ कमी रह जाती है जैसे हम पाका आदि करते हैं उसमें कभी नमक कम हो जाता है कुछ कम हो जाता है बाद में जोड़ना पड़ता डालना पड़ता है अब पका हुआ है लेकिन फिर भी डालना पड़े ऐसा होता है ये इस प्रकार नहीं कि नित्य निर्वृत्त है जो जो उसमें चाहिए वो सब उसमें है वो संपूर्ण है सच्चिदानंद स्वरूप से संपूर्ण है और कोई उसमें कमी कुछ नहीं है इस स्थिति में वो ब्रह्म को आप कैसे विधेय बनाओगे कि पहले बना हुआ है तो उसको कैसे बनाएंगे इसलिए नित्य निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञास से ये दोनों का विषय अलग अलग हो गया एक भव्य है धर्म और ये भूत है ब्रह्म ऐसे स्थिति में इसका विधेयक बनाना संभव नहीं है तम ज्ञान फला अनुष्ठानपेक्षा विलक्षण ब्रह्म ज्ञान फल भवि अर्थति तत्र इस स्थिति में धर्म ज्ञान फला धर्म ज्ञान के फल रूप क्या है स्वर्गादि अनुष्ठानपेक्षा स्वर्गा के लिए अनुष्ठान करना चाहिए क्योंकि धर्म ज्ञान का फल तो भव्य होगा भव्य स्वर्गादि है वो भव्य के लिए अनुष्ठान की अपेक्षा रहती क्रिया के द्वारा उसको सिद्ध किया जाता है विलक्षणम उससे विलक्षण है यानी विरुद्ध लक्षण वाला उसका विरुद्ध स्वभाव है ब्रह्मज्ञान फल भविष्य मृति ब्रह्मज्ञान फल तो उससे विरुद्ध लक्षण वाला यानी वो अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करता अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करने से उसके लिए कोई विधेय नहीं हो सकता विधेय वही होता है जहां अनुष्ठान की अपेक्षा जैसा प्रभाकर का अभिप्राय भी यही है कि विधेय होने के लिए अनुष्ठान की अपेक्षा है तो किसी प्रकार अनुष्ठान को लाना चाहिए यही तो कह रहे किन्तु यहां विधेयत्व तो ही नहीं संभव है तब स्थिति में अनुष्ठान की अपेक्षा भी जरूरत नहीं इसीलिए ये दोनों का भेद को इस प्रकार फिर याद दिलाते हैं कि इसका क्या अभिप्राय है ऐसा ये सिद्धांत की ओर से जो भाष्य है इसकी टीका देखिए पहले इहि कांड आद्य सूत्री इहा जिज्ञात वैलक्षण्य मुक्तम ये इहा शब्द का अर्थ है कांडद्वय का जो ज्ञानकांड और कर्मकांड इन दोनों का आद्य सूत्र से जो उत्ति आद्य सूत्र में पहले सूत्र में इसके बारे में विचार किया था इसी को सूचित करने के लिए यह कहा भूत शब्द से अर्थांतरम निरसितुम विश्ठी भूत शब्द का कोई अर्थांतर भी हो सकता है यानी पहले संपन्न हुआ फिर भी उसी में कुछ कमियां रह सकती है कुछ उसमें परिवर्तन हो, करना हो या संस्कारित करना हो ऐसे कोई स्थिति भी बन जाती है तो कहते हैं वो भी नहीं है भूत शब्द से अर्थांतरम निरसित उसका विशेष अर्थ देते हैं विशेष अर्थ यही है कि उसका नित्य निर्वृत्तम, नित्य निर्वृत्त है वो अथा दो सूत्र से जो कहा गया है वो नित्य निर्वृत्त नहीं है और अथा दो सूत्र से जो पहला सूत्र से कहा गया है वो नित्य निर्वृत्त है उसमें कोई कमी नहीं है ऐसे में फिर किस, किस से करेगी क्या करेगी कोई कुछ नहीं करता भी नहीं कर सकता है, कोई भेद नहीं कर सकता धी कर्मणोर विषय वैषम्य विधेयक किम जातम तथा यहाँ प्रश्न कर सकता है ठीक है ज्ञान और कर्म विषय से अलग अलग है मान ज्ञान का विषय अलग कर्म का विषय अलग ये तो ठीक है विषय वैषम्य विषय का वैषम्य हो गया विषमता है दोनों अलग अलग है ऐसे होने पर भी विधेयत्व से किम जात विधेयक होने में नहीं होने में क्या हुआ यानी ऐसा दोनों अलग, अलग अलग रहते हुए भी विधेयक क्यों नहीं हो सकता विधेय तो फिर भी हो सकता है ऐसा प्रश्न किया तो उसके उत्तर में कहा त्र धर्मज्ञान फलात्ष्ठानपेक्षा विलक्षण ब्रह्मज्ञान फल ये फल में अंदर है धर्म ज्ञान का जो फल है वो अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है अनुष्ठान के बिना धर्म ज्ञान से फल उत्पन्न नहीं होगा स्वर्गाधि फल उत्पन्न नहीं होगा और ब्रह्मज्ञान फल अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रखता क्यों नहीं रखता है, है? आ, वो सिद्ध वस्तु के विषय होने से केवल ज्ञान मात्र से फल हो गया और कोई अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है सिद्ध वस्तु को जानने से ही फल हो जाता है ब्रह्मधियों असाध्य फल्वात् न कर्मवत विदेयता इतना दूषयती अब पूर्वपक्ष कहता है मुख्य पूर्वपक्ष प्रभागर है प्रभागर कहता है कि ब्रह्मधियों असाध्य फलत्वा ये ब्रह्मधीये ब्रह्मज्ञान जो है साध्य फल नहीं है ऐसा सिद्धांत ने कहा फल पहले से सिद्ध है साध्य नहीं साध्य होता है सिद्ध करने योग्य अब इस समय सिद्ध नहीं है भविष्य में सिद्ध करना चाहिए इसको साध्य कहें तो ब्रह्मधिया ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान जो है असाध्य फलत्व साध्य नहीं है फल जिसका ऐसा कौन सा है ब्रह्मज्ञान का फल न कर्मवत विधेयता कर्म के समान इसमें विधेयता नहीं ऐसा कहा था किसने कहा है ये सिद्धांति ने कहा था पहले कि ब्रह्मज्ञान साध्यफल नहीं होने से कर्म के समान विधेय नहीं है ऐसे सिद्धांजी ने कहा था ये दत् दूषयदी उस पर दोष देते हैं ऐसा नहीं है ब्रह्मज्ञान भी विधेय हो सकता है कैसे हो सकता है इसके लिए वो अपने आप कहेंगे ना इत्यादि कहा हमने जो सिद्धांजी ने शंका उठाई थी सिद्धांजी का जो पक्ष याद दिलाया था उसको फिर विस्तार से वो बताएंगे एवं भवितुम आप कहा कि ब्रह्मज्ञान बलम भवितुम अर्घति कहा ऐसा होना चाहिए ऐसा होने योग्य है ये ऐसा आपने कहा नर्ति एवं भवितुम ऐसा होने योग्य वो नहीं है आपके कथन के अनुसार वो विधेय नहीं बन सकता और विधेयक नहीं बनने से कोई अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है ये आपने कहा ये सही नहीं है क्यों क्योंकि कार्यविधि विधि प्रयुक्त से व्रह्मण यहां किसका प्रतिपादन हो रहा है कार्यविधि से प्रयुक्त जो ब्रह्म है उसका ही प्रतिपादन हो रहा है ये पूर्व कह रहे हैं ना ये प्रभाकर का अभिप्राय है कार्यविधि प्रयुक्त क्योंकि वो कार्यान्वयवादी है कार्यान्वय से ही सारे वेद का अर्थ है ऐसा कहते हैं ये कार्य प्रयुक्त कार्य विधि के द्वारा प्रयोग किया गया ही यहां ब्रह्म है प्रतिपाद्य मानत्व ऐसा ब्रह्म को ही यहां प्रतिपादन कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रह्म का प्रतिपादन में कार्य विधेयत्व नहीं है हमें दिखाई दे रहा है ब्रह्म का प्रतिपादन में भी कार्य विधेयत्व है कार्य विधेयत्व के बिना नहीं हो रहा जैसे आप देखो आत्मावार द्रष्टव्य ये वाक्य आत्मा व वा अरे द्रष्टव्य आत्मा को देख लेना चाहिए अरे मैत्रेय आत्मा वा व्रष्टव्य आत्मा ही देखने योग्य है और कोई चीज देखने योग्य नहीं देखने योग्य मैंने जानने योग्य हाँ यहाँ कुछ जानने योग्य है तो वह आत्मा ही है ऐसा कहा इसमें जो द्रष्टव्य में तवयत प्रत्ययवा तव्यत तवय आनीय रहा ये जो है भाव में प्रत्यय होता है जिसका अर्थ होता है चाहिए ऐसा कहते ऐसा होना चाहि तो चाहिए तो द्रष्टव्य मैंने देखने योग्य होना चाहिए यानी ये देखने योग्य है देखना चाहिए ये अर्थ होता है तो आत्मा से आप क्या लेंगे आत्मा तो, तो ब्रह्म है ये आप मानते हैं तो द्रष्टव्य किसको द्रष्टव्य कहा आत्मा को ही द्रष्टव्य कहा तो आत्मा ब्रह्म से अभिन्न होने से ब्रह्म भी द्रष्टव्य हो गया तो ब्रह्म को देखना चाहिए कहने का मतलब क्या है अब देखा नहीं है देखा है तो ऐसा कहेगा तो ये तव्यत प्रत्यय जो लगा है तवियत प्रत्यय विधेयत्व को दिखाता है ये लिंग लॉट तव्यत आदि जो होते हैं ये कार्य को दिखाता है इसमें जो कृत्य प्रत्ययों में यद प्रत्यय आते हैं यद प्रत्यय होता है यद प्रत्यय कैसा होता है जैसे गेयम पेयम यह सब होता है ये पीने योग्य ऐसा अर्थ नियत प्रत्यय होता है उसमें भी कर्तव्य का होता है हाँ कार्यम तो ऐसे यहां भी तबियत प्रत्यय लगा है तबियत ये प्रत्यय लेकर के अर्थ को भिन्न करना है यहाँ तबियत लगने से इसको कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए ये कहना चाहिए तो ऐसा ही तो अर्थ करते देखना चाहिए आत्मा को जानना चाहिए आत्मा को जाने बिना कार्य नहीं होता है तो यही करना चाहिए अर्थात आत्मा वे हाँ ये क्या आगी था। आगी था। या, या आत्मा पत्मा स्व अन्वेष्टव्य स इसी में वो कहना चाह रहे हैं प्रभाकर के लिए ये सब वाक्य मिलता है कि वो कहते हैं इसमें भी कहा और चांदो के में भी देखिए यह आत्मा बहदअप आत्मा ये जो आत्मा है ना सब पापों से मुक्त है ये आत्मा के पास कोई पाप नहीं कोई दोष नहीं है शुद्ध so, है सोअन्वेष्टव्य उस आत्मा को अन्वेषण करना चाहिए अब ये एक अन्वेष्टव्य आत्मा अलग हो गया आप जिस आत्मा को कह रहे वही आत्मा अन्वेषव्य है तब तो अभी अन्वेषण किया नहीं ढूंढना है ढूंढा मतलब अभी कहाँ प्राप्त हुआ जो प्राप्त हुआ उसको ढूंढा नहीं जाता है अब वो अप्राप्त है इसलिए ढूंढा जाना चाहिए तो अन्य कहा विजिज्ञासा जिज्ञासा विजिज्ञासा जानने की इच्छा और उसमें भी तबियत लगा दिया तो जानने की इच्छा करनी चाहिए अब वो किसको जानने की इच्छा करते हैं जो प्राप्त नहीं है उसको जानने की इच्छा करते हैं और किसको अन्वेषण करते हैं जो पहले से प्राप्त नहीं है उसको करना तो वेद तो सीधा कह रहा है आपको करना चाहिए कह रहा तो तबियत का और कोई अर्थ नहीं कर सकता और अन्वेषव्य शब्द प्रयोग करने पर यह नहीं प्राप्त हुआ यह अर्थ भी होता है और प्राप्त हुआ भी मान लो तब भी उसको कर्तव्य तो दिखा रहा है विधेयत्व तो है विधेयत्व तो के बिना नहीं है आत्मा इत्य उपासित अब लिंगकार का प्रयोग कर रहे विधिलिंग का प्रयोग है आत्मा इत्येव उपास आत्मा ऐसा ही उपासना करनी चाहिए जब स्पष्ट रूप से विधि का प्रयोग किया ये तो विधेय है अब इसी को पकड़ के वो चर्चा करेंगे बाद में <tip> आ, इसमें विधेय नहीं सा नहीं है कैसा बोल सकते आत्मा को बोला आत्मा तो आप वही आत्मा को बोलेंगे आपको दूसरा आत्मा तो है ही नहीं तो आत्मा इतने व आत्मा ऐसा ही उपासना करना चाहिए बाकी सब उपासना नेदमे उपास परिष् का ये जो उपासना करते हैं ना वो आत्मा नहीं है कि वो स्रोत्र का भी स्रोत्र है श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनो यदोह प्राणस प्राण चकुष चक्रु अति्य धीरा प्रेचात अमृता ये आत्मा है और उसी को उपासना करनी चाहिए ऐसा कहा तो आत्मा उपासित इसमें विधिलिंग आ गया आत्मान में वोकम उपासिता बाकी सब लोग को छोड़ देना चाहिए स्वर्ग लोग विष्णु लोग ब्रह्म लोग ये सब कोई लोग काम का नहीं है आत्मरूप लोग को ही उपासना करनी चाहिए ये भी कहा ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है इसमें जो वेद कहा उसी को कर लेना चाहते लोट कर लेना ब्रह्म को जानना फिर वो ब्रह्म ही हो जाता ब्रह्म को जानने मात्र से ब्रह्म होता है बाकी किसी चीज को जानने मात्र से वो नहीं बनता है खाली ब्रह्म को ही जानने मात्र से वो हो जाता है हाँ जिसका वो ब्रह्म हो गया दूसरा करके ब्रह्म हो गया उसी को ऐसा ही हो जाता है जो बीमार नहीं है अपने को बीमार ऐसा मान लिया तो उसको बीमार नहीं हूं ऐसा ज्ञान होने से ही बीमारी चले जाती वो माना हुआ है बीमारी तो है ही नहीं जो दवाई खा रहा है तो सब कुछ हो रहा है लेकिन जो बीमारी नहीं है उसके लिए दवाई खा रहा है तो बाद में पता चला कि बीमारी नहीं है इतने से ही वो रोग मुक्त हो जाता है किसी प्रकार ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती ब्रह्म को जानने से ब्रह्म होता है हाँ यदि भवती इत्यादि विधानेशु सत्सु अब ये सब विधान है कि नहीं है दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा ये सारा विधान ही ये मानना पड़ेगा क्योंकि व्य आनियर और लिंग लिंगलोट ये सब लगा हुआ है इसके कारण इन सब विधानों में इन सब विधानों का रहते हुए को असौ आत्मा अब ऐसा विधान जब प्राप्त होता है तो जो ये स्वाध्याय करेंगे उसको ऐसी जिज्ञासा होती है को असौ आत्मा ये कौन सा आत्मा है आत्मावारे दर्णव्य ऐसा कहा आत्मा को देखना चाहिए ये कौन से आत्मा है आत्मा ये या आत्मा भगत अपात्मा उस आत्मा को जानने से सर्वे झुकामे लोगे यथा कामचारो भवती ये प्रजापति ने वहां एक घोषणा निकाली उन्होंने कहा कि जो इस आत्मा को जान लेता है उस, वो कोई भी लोग में कहीं भी जा सकता है कोई उसको पूछेगा नहीं तू कहां से आया क्यों आया ऐसा पूछेगा नहीं कहीं भी जा सकता है यथा कामचारो भवती यथेष्ठ संचरण कर सकता है सिंधि से आत्मा को जानने के बाद होगा ऐसा कहा वो आत्मा कौन सी है किम तद ब्रह्म और वो ब्रह्म क्या है जिसको जानने से ब्रह्म ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती वो ब्रह्म क्या है इति आकांक्षा या ये आकांक्षा होने की स्थिति में तत्स्वरूप समर्पणे न सर्वे वेदांता उपयुक्त तो उसके स्वरूप को समझाते हुए सारे वेदांत प्रवृत्त होते हैं यही तो दिखाई पड़ता है इसमें क्या दोष आगाम से वो हो जाती है इस प्रकार से वाक्य उन्होंने स्वाध्याय से पढ़ लिया पढ़ने के बाद जिज्ञासा हो गई तो आधा दो ब्रह्म जिज्ञासा हो गई होने के बाद में तब तो स्वरूप समर्पण हो गया उस स्वरूप के बारे में कहना है तो वो स्वरूप में ही समर्पित है स्वरूप को समझाने के लिए ही सारे वेदांध समर्पित है अब क्या क्या समर्पित करके कहता है नित्य सर्वज्ञ सर्वग नित्य नित्य नि्यशुद्धबुद्धम उक्तस्वभाव विज्ञान आनंद ब्रह्म ये सारा प्रभाग मानता है इसलिए बोल रहे हैं ना वो नित्य है वो आत्मा नित्य है और सर्वज्ञ है सर्वग है नित्यृप्त नित्यशुद्धबुद्धम उक्तस्वभाव विज्ञान आनंद ब्रह्म है, है, है। इतमादिक्य जितने भी आपक्य वेदात के वाक्य सारा जोड़ दो तो ये सब हो गए तदुपासनाच शास्त्रदृष्टो अदृष्टो मोक्ष फल भविष्य तब उसी की उपासना करने से क्योंकि वेद कह रहा है आत्मा इतने वो बोल रहा आत्मा ऐसा करके ही उपासना करो आत्मा नोकम उपासिता ऐसा उपासना करो ये बोलता है तब तो वो उपासना करनी चाहिए पहले तो क्या करना है इन्हें कहा अन्वेषव्य ग्या, विजिज्ञासीव्य जानने की इच्छा करना चाहिए जानना चाहिए कहा उसके बाद में उसके साधन रूप से उपासना करो ये भी बोला और क्या चाहिए तब तो शास्त्र धृष्ट अदृष्टो ये जो उपासना आदि जो शास्त्र में देखा गया है वो उपासना आदि का अनुष्ठान करने से अध रूप से मोक्ष फल रूप से हो जाए अब मोक्ष हुआ नहीं है ये सारी उपासना करेंगे वो हो जाएगा होने के बाद में वो अमृतत्व ही विन्दवे वो अमृतत्व को प्राप्त करता है अन्यथा अमृतत्व को प्राप्त नहीं करेगा बाकी तुम तो अर् होता है इसीलिए अदृष्ट रूप से यानी बाद में उत्पन्न होगा दृष्ट मन भी देखा नहीं गया अभी सिद्ध नहीं है असिद्ध है ऐसा स्वर्ग का अदृष्ट है इसी प्रकार मोक्ष भी अदृष्ट है फलम भविष्यति ऐसे फल हो जाएगा ये सबको समझना चाहिए कर्तव्य विधि अनुप्रवेश वस्तुमात्र कथने हानोपादान असंभव अब आप जो बार बार कह रहे हैं कि कर्तव्य विधि नहीं है कर्तव्य विधि के बिना ही रहता है जैसे भूतवस्तु विषय होता है भूत वस्तु विषय में कोई कर्तव्य नहीं होता है ऐसा आप बार बार कह रहे हैं सिद्धांति को बोल रहे हैं आप बार बार कह रहे हैं इसका तात्पर्य ऐसा है हम समझाते हैं उसका तात्पर्य जो आप समझ रहे हैं वो नहीं ये है तात्पर्य क्या कर्तव्य विधि अनुप्रवेश यदि आप ब्रह्म वाक्यों में कर्तव्य विधि का प्रवेश ही नहीं करायेंगे उपास विज्ञासव्य अन्यव्य द्रष्टव्य इत्यादि में कोई कर्तव्य नहीं है कर्तव्य विधि का अनुप्रवेश नहीं कराएंगे तब तो क्या होगा कोई कर्तव्य नहीं है ऐसा रहेगा सुनने के बाद चार सो जाएंगे सब लोग और क्या तो कुछ करना तो है ही नहीं ऐसे में वस्तुमात्र कथन है वस्तुमात्र का कथन किया हाँ जैसा बोला कि अमेरिका नाम के एक राज्य है ऐसा बोल दिया इससे क्या करना है आपको तो? कुछ करना है ना ऐसा नहीं वो तो जैसे हिमालय नाम के एक पर्वत है अस्त्युत्तर श्याम रिजिदेवदात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा बोल दिया इसे कुछ करना है क्या है? कुछ नहीं करना है? खाली सुनना है फिर चुपचाप बैठना खाना है पीना है जो भी अपना हिसाब से करना कुछ करता कर्तव्य नहीं रहता है तो वस्तुमात्र कथन में यदि आप लेंगे कोई कर्तव्य नहीं रहेगा और ये सारे वाक्य सुन करके सब चुपचाप बैठ जाएंगे तो काम नहीं होगा और उनको कुछ प्राप्त भी नहीं होगा अब देखा भी गया है खाली वेदांत तो सुनता ही रहता है उसको कुछ प्राप्त होता है क्या? आज तक किसी को ऐसा प्राप्त नहीं हुआ और कोई आचार्य ने यह भी नहीं कहा कि खाली आप सुनते ही रहो सब कुछ हो जाएगा ऐसा भी नहीं कहा साधन करने के लिए भी तो कहा है इसीलिए ऐसा मानना ठीक नहीं होगा खाली सुनते रहेंगे बोलने से नहीं होगा फिर टेपर क्या बोलते वो ये लगा करके लोग सुनते रहेंगे वो अंत में मोक्ष हो जाएगा करके ऐसा होता ही नहीं इसीलिए ऐसा कहना व्यर्थ है प्रैक्टिकल भी नहीं है ऐसा हुआ ही नहीं किसी को आज तक तो वस्तुमात्र कथने हान उपादान असंभव यही मुख्य चीज है कि वस्तुमात्र कथन को आप पकड़ेंगे तो हान और उपादान नहीं बनेगा हान उपादान नहीं बनने से फिर क्या है सप्तदीपा वसुमती ये वाक्य आया वेद ये जो पृथ्वी है सात दीप वाली है पृथ्वी में सात द्वीप है देखो वेद को बहुत पहले से इसका ज्ञान था और ये सप्तीप वाला बाद में बहुत बाद में एक एक करके ढूंढ के निकाला तब तक ये पाश्चात्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं था वो खाली वो ये ही भूखंड को सोच रहे उसको पता नहीं था अब वो वेद को उसी समय से मान लू सात द्वीप है तो सात द्वीप जब हुआ है अब ये ये लोग जितने भी ये सब साइंटिस्ट बताते हैं उसका पहले एक था फिर दो हो गया चार हो गया इसी सब इस बताते हैं जैसा भी हो तो सात द्वीप के कथा तो वहां है अब सात द्वीप में जो भी अंडार टीका आदि जिस को लिया गया वो सब बाद में आया 1913 में वो पता लगाया और फिर उधर लोग आने जाना शुरू हो गया अभी तो वहां घर भी बनाया सब कुछ हो तो वो तब तक क्या सात द्वीप नहीं था हाँ तो अलग अलग ऐसे थे तो ये वेद तो सीधा कह रहा है वसुमती सप्तः तो सात द्वीप वाली वसुमती है राजा सोगच्छ दी ये ज्ञान हो गया सप्तवासुमती सात दीप वाली वसुमती है इतना ज्ञान से आपको क्या हुआ कुछ करना तो नहीं है ना वहां जाना तो नहीं है कुछ करना नहीं है ये जानना बस राजा असोगछदी वो राजा जा रहा है ये बोल दिया बस इत्यादि वाक्यवध इत्यादि वाक्य सुनने के बाद में कोई कर्तव्य नहीं रहता है ये केवल वस्तुमात्र कथन है हान और उपादान इसमें नहीं होता वेदांत वाक्य नाम अनर्थक्य में इसी प्रकार वेदांत वाक्यों का भी अर्थ लगाएंगे तब तो अनर्थ ही हो जाएगा इसका कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा क्योंकि सप्तवा जानने के बाद में आपको क्या फल मिलता है आपको कोई दुख पीड़ा परेशानी कोई ठीक हो जाता है क्या कुछ नहीं होता है? राजा जा रहा है मालूम हो गया तो क्या हो कुछ नहीं होने वाला है जैसा आप कोई प्रधानमंत्री बन गया मालूम होने से आपको कुछ होगा कुछ नहीं होता स्थिति वैसे रहती है इसी प्रकार खाली जानने मात्र से कुछ नहीं होता है वो आनर्थक्य होता है वो वाक्य जान लिया बस इतना ही है इसी प्रकार होने लगेगा वेदांत वाक्य भी हम ऐसा नहीं मानते वेदांत वाक्यों का अर्थ है वो वेद का अंग है इसलिए उसका अर्थ तात्पर्य होना चाहिए इसीलिए यहाँ कर्तव्य श्रेष्ठ रूप से कर्तव्य संबंध करके ही करना चाहिए उपासनादि को मान करके मोक्ष सिद्ध करने के लिए वेदांत को अध्ययन करके फिर उसी में जो सो साधन कहा है उपासना अन्वेष्ट दृष्टव्य जिज्ञासित ये सब जो है करना चाहिए उससे फल मिलेगा ये कहना चाहूंगा ठीक है कृति योग्य भावाषय नियोगो अ कार्यवधि कार्य विधि का अर्थ है कार्य विधि प्रयुक्त ब्रह्मण भाष्य ये कार्य विधि मैंने प्रभाकर क्या समझाना चाहता है कि कार्य की विधि कर्तव्य श्रेष्ठता की विधि वो होता है कृदि योग्य भावार्थ विषय होता है कृति के योग्य भावार मैंने धातुअर्थ कोई भी धातु का अर्थ होता है वो कृति के योग्य होते हैं कृति के बिना नहीं होता है भावार्थक धातुअर्थ विषय होता है उसी से नियोग निकलेगा अब करने के लिए कहा कोई धाधु का प्रयोग किया तो उसमें नियोग निकलता है जहां तव्यव्य आदि प्रत्यय नहीं है लोट विधिलिंग आदि नहीं है तो वहां लेट होता है लेट वे लेट वेदे वेद में लेट है तो ये लेट जो लेट भी अपने आप विधि को ही होता है नियोग को बोलता है तो कृदि योग अभाव विषय भावार्थ विषय है नियोग व कार्य विधि इसका मतलब धाधु अत्य लगाने से ही कार्य विधि अपने आप आता है कार्य के बिना कोई धादु का अर्थ नहीं होता तद अवेक्षित वे ब्रह्मनो ब्रह्मणों वेदांतेश प्रतिपादना और उस कार्य विधि को मान करके ही वेदांतों में ब्रह्म का प्रतिपादन किया है ऐसा हमें दिखाई पड़ता है तस्ो असाध्य विधेयक क्रिया द्वारा साध्यत्व अब कहेंगे वो ब्रह्म तो साध्य नहीं है बोलते ब्रह्म साध्य नहीं है तस् स्वतः स्वतः मन स्वरूप में असाध्य होने पर भी विधेयक क्रिया के द्वारा साध्य होता है जैसे पहले कोई पर्वत का चोटी है पर्वत का चोटी आप नहीं बनाया है पर्वत का चोटी पहले से वहां है आप जाकर के वहां पहुंचना है पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा तो ये तो विधेयक है वो चल करके ही वहां पहुंचा जा सकता है इस प्रकार से ब्रह्म स्वरूपतः असाध्य है तो भी उसके विधेयक क्रिया द्वारा साध्य तो हो जाता है कर्म फल भी फल नैयोगिक फला वैलक्षण्या तो और कर्म फल के समान हम कहते हैं कि कर्म फल के समान ही ये जो ज्ञान का फल भी नियोग के विषय होने से फल वैलक्षण्या फल का वैलक्षण्य फल अवैलक्षण्याद फल अवैलक्षण्या ऐसा अर्थ होना है फल में कोई विलक्षणता नहीं है ताँग ताँग ताँग ताँग ताँग ताँ� कि द्विफल और कर्म बल एक जैसा ही है उभय और विधेयता तुल्यता इत्यर्थ इसलिए दोनों में विधेयता है कर्म बल में विधेयता जैसा है वैसा ही ज्ञान फल में भी विधेयता है विधेयता के बिना नहीं होता है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई साधन तो करना ही है तो साधन करने के लिए जो स्थिति है उसको समझ करके साधन करना पड़ेगा वो स्थिति तो विधेयक के द्वारा ही प्राप्त होता है विधेयक कर नहीं करने पर लोग प्रवृत्ति नहीं होते क्या तो कोई सुनने से कहां प्रवृत्ति होता डंडा मारने पर भी लोग प्रवृत्ति नहीं होता कितनी पिटाई करना पड़ता है तभी जाकर प्रवृत्ति होता है कितने बार बोलना पड़ता तो है तो विधेय नहीं होने से कौन सी प्रवृत्ति हो रही है कौन से कोई फल हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है अब जो छोटे बच्चों को कितना सब सिखाते हैं कितना सब समझाते हैं तब जाकर होता है फिर बड़े होने के बाद भी ऐसा ही रहता तो जब तक वो विधेयक भाव नहीं आएगा हमें करना चाहिए ऐसा कर्तव्य इस प्रकार से करना चाहिए ऐसा भाव नहीं आएगा तो करता नहीं है फल भी नहीं होता इसलिए जो नहीं करने से कुछ फल नहीं होता वेदांत विधि अश्रवणा न तत्शेषतया ब्रह्मोक्ति रीति आशंका यहाँ वेदांत एक देशी पूछ सकता है कि वेदांतों ने कई विधि तो, तो सुनाई नहीं पड़ा हमको तो याद नहीं वेदांत तो में कई विधि सुनाई पड़ा ऐसा हमको याद नहीं करके एक देशी बोलेगा तब कहते हैं विधि वेदांधि ये एकदेशी बोल रहा है विधि का श्रवण नहीं है न शेष दया ब्रह्मोक्ति इसलिए विधि के शेष रूप से विधि के विषय रूप से ब्रह्म को नहीं कहा गया ऐसे यदि आशंका हो तो उसके उत्तर में कहा बहुत सारे विधि आपने पूरा याद नहीं किया हमको याद है देखो ये सब विधि आत्मावार दृष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य निर्दयासीव्य सब जगह तबियत त्य लगाया यदि विधेय नहीं होता तो तवियत प्रत्यय क्यों लगाता वेद तवियत प्रत्यय लगाया इसका मतलब विधेय ब्रह्मवेद इत रात्रि सत्रवद विधि हाँ ब्रह्मवेद ब्रह्म ये वाक्य को भाष्यकार क्यों लगाया तो इसका तात्पर्य बोलते ये ब्रह्मवेद ब्रह्म भवती में ये वेद शब्द जो है ना रात्रि सत्रवत विधि रात्रि सत्र न्याय से यहां विधि है क्योंकि आगे कहा ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती कहा यह ब्रह्म फल है अर्थवाद रूप फल भी मान लो पूर्व पक्ष के हिसाब से अर्थवाद रूप फल होगा और ऐसे होने पर भी वो ब्रह्मवेद विधि हो गया क्योंकि फल आगे दिखाई पड़ा है जैसा प्रतिष्ठा काम के लिए प्रतिष्ठती हई जयदारात्रि रूपयती ऐसा रात्रि सत्र के विषय में फल आया तो उसी को विधेय मा, विधि माना जाता है रात्रि सत्र को विधेयी माना गया फल नहीं होने पर भी अर्थवाद का फल लेकर के माना ऐसा ही मानता है रात्रि सत्र ऐसा ही यहां भी है ब्रह्म वेद ब्रह्म वेद, दो है वह जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है तो ब्रह्म हो जाता है कहा ये फल हो गया इसलिए ब्रह्म को जानना विधेय हो गया ऐसा करना ये दोनों अर्थ सत्र न्याय से लगाना चाहिए कहा इत्यादि इत्यादि को भी लेना चाहिए तैतरे में आया तथा सत्याभेदे विद्यास्पृधीर इशंक्यक्यक्योगे नेदना ठीक है ब्रह्म विद आप परम ये वाक्य तो हो सकता है ये ब्रह्म के विषय में कह रहा है मान लेंगे तथा फिर भी आगे जो वाक्य आया सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्मा ये वाक्य में कोई विधेय वाक्य तो नहीं है ये तो भूत वस्तु को नित्य वस्तु को बता रहा है तो सत्यादि वाक्या सत्यादि वाक्य का वाक्य भेदेन विधिस्पृष्ट ब्रह्म अभिदीरन इतिहास कि सत्यादि वाक्य तो इसके साथ जुड़ेगा नहीं यानी ब्रह्मविद परम को आप विधि मान लो ठीक है किंतु सत्यादि वाक्य का क्या होगा उसके बाद आया है सत्य ज्ञानम अनदम ब्रह्म तो सत्यादि वाक्य के साथ ब्रह्मविदा परम वाक्य का संबंध नहीं होने से तैत्तरीय वाक्य भेद आ जाए क्योंकि ये दोनों एक ही चीज को बता रहा है और एक वाक्य का दो अर्थ करना वाक्य भेद है वाक्य भेद में आठ दोष हो, होता है इसीलिए वाक्य भेद नहीं वाक्य भेद दोष को नहीं मानना चाहिए यहां भेद आ सकता है तो क्योंकि ब्रह्म वेद आपनोदि परम में विधि है किंतु सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म में विधि नहीं है वह भूत वस्तु विषय है ऐसे स्थिति में वाक्यभेद होगा तो विधि अस्पृष्ट ब्रह्म अभिधीरन तो विधि को स्पर्श नहीं करने वाले ब्रह्म का अभिधान करते हैं अभिदीरन ये जो है अभी उपसर्गपूर्वक धाधादू से ये रूप बनाया है लिंग में विधिंग में बहुवजन इतनी आशंका ऐसी आशंका सिद्धांत की ओर से है एकदेशी की से तब कहते हैं इसके लिए हमने पहले ही उपाय बताया था क्या बताया था वाक्ये ऐक्य योगे नल्पना ये वाक्य एक वाक्यता बताया दो प्रकार के एक वाक्यता बताया क्या क्या है वो हाँ पद एक वाक्यता वाक्य एक वाक्यता क्या होता है ये वाक्य का वाक्यता हाँ महाप्रकरण अवांध्र प्रकरण ये सब दे के अर्थवाद आदि को भी सब साथ में लेकर के एक अर्थ जो निकाला जाएगा उसको बोलते वाक्य वाक्य और पदेक वाक्यता क्या है निंदा या सुधी रूप से जिसको कहा गया अर्थवाद में उसका तात्पर्य निकाल के फिर वो महाप्रकरण के साथ जोड़ना है पदेक वाक्यता है एक पद का अर्थ निकाला जितना भी अर्थवाद लंबा चौड़ा हो उसका अर्थ तो एक ही निकलेगा या तो निंदा या स्तुति दोनों में से एक निकलेगा और उसी का अर्थ महाप्रकरण में जोड़ना है तो कहते हैं यह हमने पहले बताया वाक्य का वाक्यता के योग में यहां सत्यादि वाक्य का भी अर्थ हो जाएगा या वाक्यक वाक्यता से एक वाक्यता आकर के फल निकलेगा इसलिए नेद कल्पना क्या इसलिए कोई वाक्य भेद की कल्पना यहां नहीं है को असौ आत्मा यहां ऐसी संजा हो रही कि ब्रह्म विदा आपनोधि परम ऐसा कहा तो वो संगा हो गई कि कौन है वो ब्रह्म तो इसमें क्या वाक्य वाक्यभेद आने की कोई संभावना नहीं तुरंत पूछा उसने कौन ब्रह्म है बोला तो सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म ऐसा कहा तो इसमें क्या दोष है कुछ नहीं जी ये बोलना चाहते वेदांतान आह अभी जितने वेदांतों को कहना चाहते हैं सब वेदांतों को एक एक करके बता दिया नित्य सर्वज्ञ सर्वगध इत्यादि क्षणिक बुद्धे देहाच्य आत्मानम व्यावर्तुम नित्यपदं जो आत्मा को क्षणिक मानते हैं क्षणिक ज्ञान जिसका है और देहाच आत्मानं व्यावर्त देह से आत्मा अलग है ये दो दिखाने के लिए नित्य पद दिया आत्मा क्षणिक नहीं है और से भिन्न है पश्यक्षु इत्यादिश्रुते चक्षुरादिमात्र अवच्छिन्नम रूपादिज्ञानवत्व व्यावर्त अप्रतिबद्ध ज्ञानवत्मा सर्वज्ञ शब्द इसलिए कहा कि पश्य चक्षु शृण्वन श्रोत्र इत्यादि वाक्य आया में वो देखने के लिए चक्षु बनता है देखता हुआ वो चक्षु है यानी चक्षु में जब देखने की क्रिया होती है जानने की क्रिया होती है वो आत्मा चक्षु बन जाती है यानी आत्मा के बिना चक्षु में देखने की क्रिया नहीं इत्यादि के द्वारा भी कहा गया इसका मतलब चक्षु भी आत्मा है ऐसा दिखता है क्योंकि पश्चिम चक्षु जो जैसा है वैसा है देखता समय चक्षु है तो इत्यादि श्रुदे है इत्यादि श्रुदी का चक्षुरादि मात्र अवच्छिन्नम चक्षुरादि में ही अवच्छिन्न परिच्छिन्न जो ब्रह्म है वो रूपाधिक ज्ञानवत्व तो, उसी में रूपाधिक ज्ञानवत्व रहेगा इसका मतलब चक्षु को सुनने की क्रिया चक्षु में नहीं है जो सुनने से प्राप्त होता है वो चक्षु को प्राप्त नहीं होगा और जो स्पर्श से प्राप्त होता है वो भी चक्षु को नहीं होगा तो चक्षु परिचिन्न हो गया उसका ज्ञान है इसी प्रकार आत्मा का भी हो सकता है तो इस दृष्टि से उसको व्यावर्तन करने से व्यावर्तन करने के लिए अप्रतिबद्ध ज्ञानवत्व इस आत्मा का कोई प्रतिबद्ध ज्ञान नहीं है आत्मा का ज्ञान नित्य है और सर्व विषय में व्याप्त होने से सर्वज्ञ भी है वो अपरिचिन्न है और चक्ष आदि इंद्रियों से जो जो ज्ञान होता है वो सब आत्मा का ही है और विषय रूप से भी आत्मा का ही ज्ञान हो रहा ऐसा वो सर्वज्ञ हो जाएगा इसलिए अप्रतिबद्ध ज्ञानवत्व वो इसका आत्मा का ज्ञान किसी के द्वारा प्रतिबद्ध नहीं है परिचिन नहीं इसके लिए सर्वज्ञ कहा और उसके आगे कहा कि नित्य तृप्त सर्वज्ञ है नहीं सर्वगत। सर्वगत के लिए बोलते है दिगंबर इष्टम सर्वज्ञम पराज। दिगंबर लोग जो जैन लोग जिसको सर्वज्ञ बोलते हैं ना वो सर्वगत नहीं है उ मध्यम परिमाण की आत्मा है उसी को सर्वज्ञ बोलते हैं तो उसको से उसको निराकरण करते हुए कहा सर्वग वो सर्वज्ञ होता हुआ भी सर्व कथह अथवा यह पूर्व पूर्व को उत्तर उत्तर के लिए हेदु भी मान सकते नित्य होने से सर्वज्ञ है सर्वज्ञ होता हुआ उसको नित्य रहना पड़ेगा नित्य नहीं है तो सर्वज्ञ कैसे हो सकता और सर्वज्ञ होने के लिए सर्वग होना पड़ेगा ऐसे हेदु भी मान सकते हैं पूर्व सांघ्य प्रत्याह सांघ्य को प्रत्याहा मतलब सांघ्य जो मानता है उसी के लिए कहते हैं नित्य तृप्त हाँ सांघ्य क्या मानते हैं प्रकृति पुरुष को मोक्ष और भोग दोनों देता ऐसा कहते मोक्ष और भोग दोनों मान भोग कैवल्य दोनों आ, भोग अपवर्ग दोनों देता है तो ये कैवल्य पद पहले से प्राप्त नहीं है अभी हो जाएगा वो प्रगति उसको कार्य करेगी ऐसा करके तो मानते हैं तो उसके लिए कहा कि नित्य तृप्त इसको कोई भोग अपनी की आवश्यकता नहीं है वो नित्य तृप्त है जड़ विशेषात्म्य व्यास, धुम नित्य शुद्ध जड़ विशेषो के साथ ऐक्य दादात्म्य को निराकरण करने के लिए कहा या फे घुमन अलग करने के लिए जड़ विशेष है ये जड़ विशेष अनेक प्रकार के जड़ होते हैं अनेक प्रकार जो जितना भी जड़ दिखता है दिखाई पड़ता है उसके साथ ऐक्य तादाद में नहीं है जड़ वस्तुओं के साथ आत्मा का ऐक्य तादाद में नहीं है फिर कौन सा तादाद में है जड़ के साथ कौन सा तादाद भी हो गा? आत्मा का वो स्वरूप दृष्टि से है हाँ संपर्क संपर्क भी नहीं है स्वरूप दृष्टि से वो है ऐक्य दादात में नहीं है स्वरूप दृष्टि से कार्य कारण के दृष्टि से देखेंगे तो जो जो जड़ है उसका भी स्वरूप तो आत्मा ही है, सच्चिदानंद उससे भिन्न नहीं है इसीलिए ऐक्य दादात में व्यास है धुम ऐक्य और तादात्म्य दोनों को निराकरण करने के लिए दो है यहाँ जड़ विशेषों के साथ ऐक्य भी नहीं सादात में भी नहीं पहले कहा था ना पहले सूत्र में दूसरे सूत्र में इसके बारे में विचार किया था इसलिए कहा नित्य शुद्ध बुद्धम का स्वभाव अखंड जाड्य व्यावृत्त अर्थम बुद्ध ही ये एक एक को अभी विशेषण पहले लगाया हुई है कि वो जडता जो है अखंड जडता है ऐसे उसकी व्यावृत्ति करने के लिए बुद्ध वो बुद्ध भी है विवर्तहीन अखंड जड़ शक्ति शबल चैतन्यम निषेधुम मुक्त नित्य मुक्त नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त मुक्त क्यों कहा क्योंकि हमारे पास ऐसा एक है प्रक्रिया में एक होता है क्या होता है विवर्त हीन अखंड जड़ शक्ति ईश्वर को बता रहे ईश्वर में विवर्त ना अखंड जड़ शक्ति माया जो है अखंड जड़ शक्ति माया के साथ ऐक्य रहता है वो तो शक्ति शक्ति मधोर अभेद से ऐक्य मानेंगे उसमें अध्यस्थ हुआ है ये जीव नहीं ईश्वर चैतन्य सचिदानंद स्वरूप अखंड जड़ शक्ति माया में अध्यस्त हुआ उसको हम सबल तैजित नहीं बोलते शबल प्रभु बोलते उस, उस ब्रह्म में बाकी सब विशेषण रहेगा नित्य है सर्वज्ञ है सर्व कथा ये सब नित्य तृप्त तो सब कुछ रहेगा अब वो नित्य मुक्त भी है नित्य बुद्ध भी है और नित्य मुक्त भी है ऐसा वास्तव में वो जड़ शक्ति के साथ संबंध करके बंधन में नहीं आता है वो स्वरूप से भिन्न भी है इसीलिए यह सब विशेषण लगाया और ये सब ये जो जड़ शक्ति के साथ ईश्वर चैतन्य का संबंध विवर्त है इसलिए पहले विवर्त पद दिया विवर्त रूप से है लेकिन प्रक्रिया में माना जाता है तो विवर्त हीन अखंड जड़ शक्ति हो गया वो माया उसके साथ ऐक्य अभ्यस्थ उसके साथ ऐक्य का अभ्यास हुआ मतलब एक है मान लिया किसको? सबल ब्रह्म को इसलिए कहा सबल चैतन्यम शबल चैतन्यम ईश्वर चैतन्यम उसी को उसका निषेध किया वो भी नहीं है क्योंकि वो तो शुद्ध चैतन्य से बाद में आता है ये निरुपाधिक है निरुपाधिक को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव गए थे इसके बारे में पहले चर्चा किए थे वेदानी विशेषण आ तद वाक्य तत्द वाक्य उपलक्षण न उक्ता अभी ये जितने भी विशेषण दिया वो सारे एक एक वाक्य को जोड़ करके कहना था किन्तु ये सब विशेषण अन्य वाक्यों में भी ऐसा मान लेना जितने वेदांत वाक्य आएंगे उसमेंित्य सर्वज्ञ सर्वग नित्य तृप्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव विज्ञान ब्रह्मा ये सब जोड़ देना जोड़ के अर्थ कर यही हमारा ब्रह्म है ये प्रभाकर जो कहा है वो हम भी मानते हैं इसमें कोई अंदर नहीं इसलिए कहा ये दानी विशेषणा ये दानी उक्ता नियोज कहे हुए विशेषण है तत्द वाक्यस्थानी उन वाक्यों को लेकर के अन्यत्र तद वाक्य उपलक्षण एक एक वाक्य में आया हो तो दूसरे वाक्य में भी वो जोड़ना है यानी एक जगह एक आया दूसरा नहीं आया तब तो दूसरा भी वहां जोड़ देना नित्य शब्द आया सर्वच्च नहीं आया तो वहां सर्वज्ञ आदि शब्द जोड़ देना सर्वगा आया नित्य नहीं आया तो बाकी जोड़ देना तो एक आने पर बाकी अपने आप वहां जाके बैठ जाएगा ऐसा अर्थ करना चाहिए ये बात में भी बताएंगे इसके बारे में बहुत लंबा चर्चा चलेगी अब ये सब होता हुआ भी यह ब्रह्म कहीं देशांतर देशा का। में कालांतर में कहीं रहता हो तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा क्योंकि देशांतर में कालांतर में रहता है तो उसको समय से ही प्राप्त किया जा सकता है तुरंत नहीं प्राप्त किया जा सकता जानने के बाद में कार्य करने के बाद जो प्राप्त होता है वो बाद में प्राप्त होता है किसी विषय के बारे में जानकारी हो कहीं जानकारी मात्र होने से कार्य नहीं चलेगा उसको प्राप्त करने के लिए कुछ क्रिया भी करनी पड़ती अब ये ब्रह्म ऐसा है जानकारी होने मात्र से ज्ञान प्राप्त होने मात्र से प्राप्त भी होता है वो अनुभव में आ जाता है तुरंत फल मिल जाता है ऐसा है इसलिए उसको कहते सगृत विभाम ऐसा कहते एक बार प्रकाशित हो गया हो गया ज्ञान हो गया तो उसके बाद इधर उधर होने की कोई संभावना नहीं है और ठीक से ज्ञान होना चाहिए ऐसे परोक्ष रूप से ज्ञान हो गया तो नहीं होगा परोक्ष रूप से जो आन हो गया वो कभी भी बह जाए वो दूसरे के बहाव में आकर के बह जाता है और अपरोक्ष रूप से हो गया तो फिर नहीं बहे इसलिए अपरोक्ष होने में परोक्ष होने में अंदर है बहुत अंतराल है दूर में दे विपरी दे हाँ ये दोनों अलग अलग है वहां कर्म और विद्या के बारे में कहा दोनों अलग अलग बहुत अंतराल रहता है एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा तो ऐसा ये भी है ज्ञान तो कोई हो जाती है परोक्ष रूप से किंतु तो अपरोक्ष होने से उसको शकृत विभाग देखिए परोक्ष होने से वो सकत विभाग नहीं होता है अनेक बार उसको प्रकाशित करना पड़ता है तब ये जो ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव यदि अपरोक्ष नहीं होगा परोक्ष ही रहेगा हमेशा तब तो क्या है उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म एक अलग बात है देखो ये प्रत्यक्ष और अपरोक्ष में अंदर है मैंने बताया था क्या है प्रत्यक्ष और अपरोक्ष में अंदर क्या है अपरोक्ष भी प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष होता है लेकिन दोनों में थोड़ा <coughs> भेद भी है क्या भेद है जिसलिए हम अपरोक्ष कहते हैं या प्रत्यक्ष कहते हैं? <coughs> तो आप प्रत्यक्ष कहने si से कोई माध्यम से ज्ञान होता है प्रत्यक्ष तो कोई भी इंद्रिया आदि माध्यम से हाँ ये पंच ज्ञान इंद्रिय और मन आदि जो भी रहेगा वो माध्यम से तत्त तत, माध्यम से ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष है अपरोक्ष मने कोई माध्यम नहीं होता है बिना माध्यम से होता है और वो साक्षात है। इसलिए साक्षात अपरोक्षा ब्रह्म ये कहते हैं ये सब ध्यान रखना चाहिए हाँ ये विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसा ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है तो इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है अभी ये जिसका माध्यम नहीं है उसका ज्ञान बार बार होना है ये अभी बताएंगे तब तो वो निष्पल हो जाए क्योंकि उसमें कोई क्रिया भी नहीं है कोई माध्यम नहीं है कोई किसी के माध्यम से किसी के द्वारा हो रहा ऐसा भी नहीं है ऐसे स्थिति में आप बोलेंगे इसको प्राप्त करने के लिए और कुछ करना पड़े ऐसा बोला तो क्या अर्थ हुआ उसका तो मतलब ही नहीं निकलेगा इसीलिए ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो नहीं हुआ ब्रह्म का ज्ञान थोड़ा हो गया ऐसा नहीं होता हुआ तो हुआ नहीं नहीं नहीं हुआ तो नहीं हुआ हुआ तो पूरा हुआ नहीं हुआ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसा होता तो थोड़ा थोड़ा होगा ही नहीं एक एक टुकड़ा तो है ही नहीं कि आगे से, पीछे से ऊपर से नीचे से जान लिया ऐसा नहीं हो किन्तु ब्रह्म के बारे में जानकारी में एयर फेर हो सकता है ब्रह्म के बारे में जानकारी जो है आपके पास कितनी किताबें आप पढ़ी है कितने उपनिषद पढ़े हैं कितने गीता शास्त्र इत्यादि जैसा अध्ययन किया कितना अभ्यास किया तो जानकारी बढ़ती घटती है किसी को कम ज्यादा रहेगा किन्तु ब्रह्म का साक्षात्कार में थोड़ा ज्यादा नहीं हो सके इसलिए एक दिन ध्यान किया तो थोड़ा ब्रह्म का ज्ञान हो गया फिर दूसरा दिन थोड़ा और हो गया फिर आप जोड़ते गया, ऐसा नहीं होगा कुल मिला के बीस साल ध्यान करेंगे तो ब्रह्म हो जाएगा ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें भेद नहीं कर सकता है अंश नहीं है ऐसे सीधी में हुआ तो हुआ नहीं, हुआ नहीं हुआ तो हुआ नहीं, हुआ नहीं यही बोल सकता है इसीलिए लोग डरते हैं किसी को पूछो ब्रह्म ज्ञान हुआ वो ऊपर नीचे देखेगा वो क्या बताना है हुआ है कि नहीं हुआ क्या बता वो तो जानकारी दे सकता है और जानकारी देने पर मान लेते हैं हमको ब्रह्मज्ञान हो गया ऐसा मान ले तो जानकारी ब्रह्म में अंदर है जानकारी तो जानकारी है और ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञान इसीलिए अपरोक्षा यह अपरोक्ष है विज्ञान आनंदम ये अंदर जो विज्ञान रूप से चैतन्य रूप से अनुभव होता वही ब्रह्म है परम पुरुषार्थत्व तो और वो परम पुरुषार्थ भी है क्योंकि आनंद है सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है पूजने पर आनंद ही है मोक्ष रूप पुरुषार्थ को चतुर्थ पुरुषार्थ मानते हैं किन्तु हरेक पुरुषार्थ में आनंद रहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ का विभाजन है किंतु चार पुरुषार्थ का सार तो आनंद ही है सुख है सुख के बिना कोई पुरुषार्थ नहीं तो पुरुषार्थ क्या है पूजने पर सुखी होता है और क्या चाहता है सब कठिनाई को झेल रहे क्योंकि हम सुख जा रहे हैं और क्या है आदिशब्द सत्यम ज्ञान इत्यादि संग्रहार्थ शब्द से सत्य ज्ञान इत्यादि को भी ले लेना ननु उक्त विधि फलम दृष्टम अदृष्टम व अब टीका में प्रश्न करता है कि ये जो आपका कहना है प्रभाकर को पूछते आप कह रहे हैं कि ये ब्रह्मज्ञान तो विधि के विषय है उसमें स्रोतव्य मंदव्य सीधव्य तब बोला है इसलिए विधि का विषय है ऐसा कहा ब्रह्मज्ञान ऐसे में ये दृष्ट होगा कि अदृष्ट होगा कि विधि के विषय होने पर भी दो होता है फल भी होता है अदृष्ट भी होता जैसे है जैसे पर्जन्य आदि जो या कहे कारीरी करके जो पर्जन्य प्राप्त करता है बारिश आ जाता है यह सब दृष्टफल में आता है दृष्ट है कि अदृष्ट है पूछा तो आद्य वो दृष्ट नहीं हो सकता क्यों विधि अनर्थ क्या यदि फल है तो विधि का कोई प्रयोजन नहीं विधि की आवश्यकता नहीं न अवघाधादिवते तदर्थत्व और अवघाधादि के समान उसमें अर्थ बताया कि ऐसा भी नहीं है क्योंकि जैसा अवघात मन है चावल को कूटना चावल को कूटने से उससे भूसा अलग होकर के दान निकलता है एक फल होता है अवघात ये सब पूर्व मीमान सा में आया उसी से अर्थवत्व हो जाएगा वो तो फल है चावल को कूटने पर कोई भी कूटेगा वो कोई ये के लिए भी कूटेगा खाने के लिए भी कूटेगा तो कूटने से चावल से दाना निकल जाता है ये तो होता ही है अर्थवत्व दृष्टमात्र फलत्व विरोधा तेषु नियमादृष्ट से इष्टत्व ये अवघाधादि जो दृष्ट फल है ना उसमें हमने नियमादृष्ट को माना है नियमादृष्ट ये पहले बताया था आपको नियम विधि के द्वारा आदि में अदृष्ट को माना है नियम विधि का द्वारा क्या माना है दृष्टफल मात्र वत्तो विरोधा दृष्ट दृष्टफल जिसमें दृष्टफल मात्र है उसको विधि का विषय नहीं मानते हाँ फले दृष्टे न अदृष्टार्थ कल्पना ऐसे वास्तविक है कि फल हुआ जहां भी किसी भी स्थिति में फल हो गया तो वहां अदृष्ट की कल्पना नहीं करेंगे तो दृष्टफल हमको चाहिए नहीं दृष्टफल उसमें दिखाई पड़ेगा लेकिन वो विधेय नहीं होता है विधेय तो अदृष्टफल होता है जैसा स्नान करते हैं तो हमारे शरीर साफ होता है वो पानी गीला हो जाता है शरीर साफ होता ठंडा होता ये सब होता है ये सब दृष्टफल है इसमें कोई है नहीं कोई पशु पक्षी भी स्नान करते हैं अपने आप जाके स्नान करते हैं वो ठंडा शरीर हो जाता है उसको कोई अदृष्ट फल नहीं मिलता अदृष्ट फल मिलने के लिए वो विधि के अनुसार स्नान करना पड़ेगा हाँ वो तभी मिलेगा अब जब ठंडा पानी में स्नान करने के लिए कहा तब ठंडा पानी में ही स्नान करना है और गर्म पानी में स्नान करने के लिए जब कहा तभी गर्म पानी में स्नान करना है तभी वो अदृष्ट फल मिलेगा नहीं तो नहीं मिलता वो ठंडा पानी में इंसान करने के लिए कहा है विशेष स्थिति में गर्म पानी में भी कर सकता है किंतु आप उसी को गर्म पानी में ही करते रहेंगे तो फिर अदृष्ट नहीं माना जाएगा उसमें क्या दृष्टफल होगा अब जैसा भी होगा तो वो सब विधेयक के अनुसार चलना पड़ेगा कि जब कहा उसी में मानो जब नहीं कहा तो उसको नहीं मानो नहीं करो तब जाके अदृष्ट होगा अब जहां दृष्टफल स्पष्ट है वहां अदृष्टि की कल्पना नहीं करते हैं ये मीमांसा का नियम है ऐसे स्थिति में ये अवघात आदि दृष्टफल यह ऐसा मान लिया तब तो इसमें विधेयक तो नहीं होगा ये आपत्ति आ गया तब वहां क्या कहा अवघात आदि दृष्ट रहते हुए भी अदृष्ट को सिद्ध करता है कैसे सिद्ध करेगा नियमा नियमादृष्ट को मान करके नियम विधि को मानकर ये नियम विधि क्या होता है पहले बताया था हाँ नियम पाक्षिके से विधि अत्यंत अप्राप्त हो नियम पाक्ष के सदी तथा चब प्राप्त हो परिसंघे ये तीन प्रकार की विधि है इसके बारे में कहीं नहीं हाँ विधि जो है नियम विधि है विधि मन नियम विधि मन एक पक्ष में प्राप्त हो रहा है दूसरे पक्ष में प्राप्त नहीं हो रहा है तो जिस पक्ष में प्राप्त नहीं हो रहा है उस पक्ष में भी प्राप्त कराने के लिए विधि होता है ऐसे विधि है ये नियम विधि के द्वारा आदृष्ट का विषय बनेगा ऐसा कहा गया न दिदीय दूसरा भी नहीं आदृष्टम बा आद्रिष्ट भी नहीं होगा क्योंकि माना भावा ये वेदांत को लेकर के अदृष्ट मानने में कोई प्रमाण नहीं दिखता है ऐसे एक देशी ने कहा तब तो तब कहते हैं ऐसा नहीं तत्र तदुपासनाच ये आगे कहते हैं कि उसकी उपासना करने से तद उपासनाच आप बोल रहे अदृष्ट नहीं है उदृष्ट है तद उपासनाच शास्त्र दृष्टो अदृष्ट मोक्ष फलम भविष्य अदृष्ट मोक्ष फल रूप से हो जाएगा ये बात याद रखना क्योंकि आगे जब इसका उत्तर देंगे सिद्धांत की ओर से इन्हीं बातों को उत्तर देंगे ये इसी में भेद है बाकी में भेद नहीं है एक तो ये जो विधेय मानना चाहिए यह न प्रकार ने विधेय मानना चाहिए विधेय के लिए ये दृष्टव्य श्रोधव्य इत्यादि वाक्य उपासन वाक्य सब उपयोग में आता है और दूसरा क्या है इसका अदृष्ट प्रयोजन भी होना चाहिए विधेय मानने के लिए कहीं न कहीं अदृष्ट प्रयोजन तो होना चाहिए अदृष्ट प्रयोजन क्या है कि आत्मा के उपासना से मोक्ष रूप अदृष्ट प्रयोजन सिद्ध होगा क्योंकि मोक्ष तो कोई देखा नहीं है ना मोक्ष तो ये यह लोगों में अनुभव में आने वाला नहीं कुछ करने से दिखता नहीं वो बाद में होता है इसीलिए वो अदृष्ट रूप मोक्ष सिद्ध हो तो। अब दो ये दो यहां बिंदु है ये प्रभाकर के विचार में बाकी सब लगभग बराबर है इतना ही भेद है वो विधेय मानना चाहता है तबीयत प्रति आदि को लेकर और विधेयक क्यों मानना है क्योंकि वो अदृष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना है और उपासना आदि अनुष्ठान हो गया साधन हो गया इस प्रकार से उसको संबंधित करके हो जाता है ये मानने से चलेगा इतने में कोई दोष बड़ा कोई दोष नहीं दिखता है आपको नहीं समझ में आएगा इसमें लगता है ठीक ही है अब वो उसमें क्या है हम तो उपासना करेंगे उसमें मोक्षवाद में सिद्ध होगा उसमें विदयमान हो तो ठीक ही है ऐसा करके दिखता है किंतु बहुत दोष है बाद में दिखाएंगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये आदृष्ट मानने पर मोक्ष को अदृष्ट मानने पर नहीं चलेगा मोक्ष अदृष्ट नहीं होता है मोक्ष को दृष्ट मानना पड़ेगा जीवन मुक्ति तो संभव नहीं हो पाएगा और ये यदि मोक्ष को आदृष्ट मानेंगे तो आत्मा नित्य सिद्ध वस्तु सिद्ध नहीं हुआ आत्मा को नित्य सिद्ध वस्तु मानना मोक्ष को एक मानना आत्माच मोक्ष आत्मा से मुक्ति ही ऐसे भाष्यकार कहते आत्मा और मुक्ति में कोई अंदर नहीं है ये तो आत्मा और मुक्ति में अंदर मान रहा है आत्मा के ज्ञान से मोक्ष होगा ऐसा इनका अभिप्राय है तो अदृष्ट है मोक्ष आत्मा दृष्ट है उसको प्राप्त करना और मोक्ष हो जाए ऐसे ऐसे अंदर मान रहे ना थोड़ा भेद मान रहा है इसीलिए उपासना अलग चीज है यहाँ यह अलग चीज है अब आगे वो कहेंगे और विस्तार करेंगे देखो उपासना में यदि उपासना को आप नहीं मानेंगे आपका कोई साधन नहीं बनेगा आपकी कोई परम्परा नहीं बनेगी वहां समाधि लगाने के लिए भी कहा समाधि नहीं बन पाएगी ये ये सब बोलेंगे प्रभाकर इसलिए वो विचार से उनका साधन भी होना चाहिए ये अभिप्राय है ना। हाँ ना। वो उपासना में ले रहा है वो क्या है उनके पास ये ज्ञान और उपासना में अंदर नहीं है। एक ही है इसीलिए दोनों को मिला करके उपासना मानो ज्ञान मानो एक ही है और करते क्या है वो उपासना उपासना था कहा ऐसा तो नहीं कहा कि आप ज्ञान तो न्या, प्राप्त करके चुपचाप बैठो कहीं नहीं कहा कहीं भी देखो जो है वेदांत पढ़ के चुपचाप बैठो ऐसा नहीं कहा तो ये नहीं कहने से ऐसा होता है फिर आगे वाक्य देंगे ज्ञानुध्या बहून शब्दान वाजो विज्लावन ये जो वाक्य है वहां वहां क्या कहता है कि प्रज्ञा गुरुवेद ब्राह्मण इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में बाकी आगे कुछ करना चाहे न अनुयात बहुत शब्द शब्द का याद करके क्या करना है वो छोड़ देना इसके करने ये सब हमारे पक्ष में आएगा बाद में बताएंगे इसलिए दोनों का विचार चलेगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जैसा आप लोग पूर्ण पूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओ शा शांति शाते